वृदानंद को उपनिषद शांकर अध्याय पांच ब्राह्मण चार सत्य ब्रह्म की उपास तस्व हृदय ब्राह्मण सत्य मृत्युपासनासन्ना उस हृदय संज्ञ ब्रह्म की ही सत्य ऐसी उपासना का विधान करने की इच्छा से श्रुति कहती है सत्यमेव तद्वै तेतदावीतम यक्षम जम वेद्यम ब्रमेति जयति मोकाजतमेतन्मह यक्षमज वेद सत्यम ब्रम्भति सत्यम ब्रह्म वही वह वहृदय ब्रह्म ही व था जो कि सत्य ही है जो भी इस महत यक्ष पूज्य प्रथम उत्पन्न हुए को यह सत्य ब्रह्म है ऐसा जानता है वह इन लोकों को जीत लेता है उसका शत्रु उसके अधीन हो जाता है असत अभाव भूत हो जाता है जो इस प्रकार इस महत्यक्ष पूजनीय प्रथम उत्पन्न हुए को सत्य ब्रह्म इस प्रकार जानता है उसे ऊपर युक्त फल मिलता है क्योंकि ब्रह्म सत्य ही है तत्ति हृदय ब्रह्म पामृति स्मरण त्रद् स्मर्यतस्तछब तदेत्य प्रकारातरेणेती द्वितयद किन प्रकारातरमे एक तदितेत संबध्यते तृतीय स्तब एक वक्ष बुद्ध सन्निधि आस बभूव किं पुनरेतवास यदुम हृदय ब्रह्मेति तदि तृतीय तत वियुक्त तत तत्सा कहकर हृदय ब्रह्म का परामर्श किया गया है वही यह वै य अभ्या, अभ्ययमरण के लिए है तत वह अर्थात जो हृदय ब्रह्म स्मरण का विषय हो रहा है वा इस भाव को व्यक्त करने के लिए प्रथम तत्व शब्द का उपयोग हुआ है उसी का यह प्रकार अंतर से वर्णन स्मरण होता है, उसी का है इस को व्यक्त करने के लिए दूसरा तत्व शब्द दिया है किंतु वह प्रकारांतर क्या है इसी बात का तीसरे तत् शब्द से संबंध दिखाया गया है इसी से तीसरा तत्शब्द प्रयुक्त हुआ है फिर एक तत्व इस शब्द से श्रुति कही जाने वाली बात को बुद्धि में रखकर कहती है आस था किंतु वह कौन था यही जिसका कि हृदय ब्रह्म ऐसा कहकर वर्णन किया है यह बताने के लिए तीसरे तत् शब्द का प्रयोग किया गया है वह क्या है इस पर श्रुति उसका विशेष रूप से निर्देश करती है सत्य में सत्य किम तीय विशेषो निदर्शित सत्मेव सत्यमें सच्च मुत चाृत सत्यं ब्रह्म पंचभूतात्मक स य कम्मा महन्महत्वाद पूज्य प्रथमज प्रथम जात संसारिण्रे जा ब्रह्म अतः प्रथम जेद्यम ब्रह्मेती फलम् उच्यते वह क्या है इस प्रस्तुति उसका विशेष रूप से निर्देश करती है सत्य में सत्य और त्यतम और अमूर्त सत्य ब्रह्म ही है अर्थात पंच भूतात्मक है जो कोई इस सत्यात्मा महान होने के कारण महत्व यक्ष पूज्य प्रथमज अर्थात समस्त संसारियों से पहले उत्पन्न हुए यह ब्रह्म ही सबसे पहले उत्पन्न हुआ था इसलिए यह प्रथमज है यह सत्य ब्रह्म है इस प्रकार जानता है उसके लिए यह फल बतलाया जाता है यहां सत्यन ब्रह्मणे मे लोका आत्मसाकृता जिता सत्यात्म ब्रह्म महदक्ष प्रथमज भेद सा जयती महलोकान कि वशी इन्वृत्थम यहाँ ब्रह्मणा असौ शत्रुति वाक्यशेष असचाश भवेदसो शत्रुजितो भवेदित्यर्थ जिस प्रकार सत्य ब्रह्म के द्वारा ये लोग आत्मसात किए हुए अर्थात जीते हुए हैं इसी प्रकार जो सत्यात्मा प्रथमोत्पन्न महत्पूज्य ब्रह्म को जानता है वह इन लोकों को जीत लेता है तथा उसके द्वारा उसका यह शत्रुजित होता वसीभूत कर लिया जाता है जिस प्रकार ब्रह्म के द्वारा सब वसीभूत किए हुए हैं मूल में असौ के आगे शत्रु हो, यह वाक्य शेष है तथा असत अर्थात यह शत्रु अभाव रूप यानी पराजित हो जाता है कस्य पुनर्निगमयती यह में यथम प्रथम वेद सत्यम ब्रह्मेती अतो विद्या फलम युक्त सत्यम हे वस्मा ब्रह्मा यह किसका फल है यह बतलाने के लिए श्रुति पुनः निगमन करती है जो इस प्रकार इस महत्व पूज्य को सत्य ब्रह्म ऐसा जानता है अतः उपासना के अनुरूप फल मिलना उचित ही है क्योंकि ब्रह्म भी सत्य ही है ये बृहदारण्य को पद भाष्य पंचमाध्याय चतुर्थम सत्य ब्राह्मणम